ओम ज्ञान ज्ञानंजनशा चक्षुर्मी नामश्रेष्ठी राधा गिरीवरम हो राधिका माधवा शात यु तम हम श्री रूपम हम अभी ओहे वैष्णव ठाकुर ठाकुर कृत एक वैष्णव बंदन की तय हैं उसमें फरम वैष्णवों का कहीं लक्षणों का वर्णन है जिसमें एक है कृष्ण श्री तो कृष्ण दी थे पार्वत हो मारा शौक थे आप जानो कि संपत्ति है कृष्ण और वे समर्थ है दूसरों को कृष्ण धन कृष्ण भगवान असीम है वे सबके नाथ है सबके प्रभु है तो फिर भी वे स्वयं आपको उनके भक्तों को देते हैं तो शुद्ध भक्तों का सामर्थ्य है भगवान दूसरों को भगवंदन और प्रभुपाद वो परम वैष्णव है जिन्होंने बहुत बहुत व्यक्तियों को कृष्ण और कृष्ण प्रेम देते थे कृष्ण कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति हम सब यहा उपस्थित है शिल प्रोपाज का गुणगान करने के लिए हम सब श्री श्री गौर नेताएं राधा कृष्ण की सेवा में लगाया है केवल शील प्रभात की कृपा से यदि शील पूरी पृथ्वी में कृष्ण भक्ति प्रचार नहीं किए थे तो हम कैसे कृष्णा के बारे में पता मिला भारत में कृष्ण के बारे में कुछ जानकारी है परंतु उसमें ज्यादातर मायावाद का दूषण से मिश्रित है भगवान श्री कृष्ण और भक्ति के बारे में बहुत भूल धारणा आज तक प्रचलित थी शिलोब बाद वो आचार्य थे जिनको श्री चैचन्य महाप्रभु भार दिया थे भारत के बाहर लोग जो अदृश्य अस्पृश्य वैदिक संस्कृति से वर्जित थे तो ऐसे लोग को कृष्ण भक्ति प्रदान करना का सामर्थ्य भगवान चैतन्य महाप्रभु शिल प्रत को दिया थे और भारत में भी लोग जो धर्म से बहुत दूर गए थे और जो कृष्ण के बारे में वास्तव ज्ञान प्राप्त करना का अवसर नहीं ऐसे लोगों जो कृष्ण वो सब मायावादियों से सुन सकते तो शिवप्रपत सबको भगवद गीता यथारूप और श्रीमद भागवत यथारूप की शिक्षा देने से सबको अवसर दिया वास्तव शुद्ध भक्ति प्राप्त करना तो हम यहां आज सब समवेत है शिल की कृपा से शिल के अनुगत शिष्यों शिल का आदेश के अनुसार प्रयास करते हैं शिल के दिव्या पदंक का अनुसरण करके इस शुद्ध कृष्ण भक्ति जो शिल प्रभात हमको दिए थे हमको दिया था जो तो उसको दूसरों को देना कल की शुल प्रभा कंख का संस्थापक आचार्य है वे कृष्णा कृपा मूर्ति है वो सब कृपा जो एक्चुअली वो कृपा का मूल स्रोत है भगवान भगवान सभी वस्तु और सभी विषयों के मूल स्रोत है परंतु भगवान की कृपा जो वे स्वयं प्रदान करते हैं वे विशेषकर उनके भक्तों के द्वारा वितरण करते तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भारतवासियों का उद्धार किए थे और चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है कि पृथ्वी आचय जोतो नागरादिग्राम सबत्रचार हो गई मोरा नाम भारत के बाहर सब लोग का उद्धार करता है श्रील प्रभुपात और श्रील प्रभुपात के शिष्यों उपशिष्यों प्रशिष्यों श्रील प्रभुपाद की कृपा से इस प्रयास कृष्ण भक्ति प्रचार करना और प्रति का करना। उस प्रयास में हम अपने कवया प्राप्त करने के लिए उसमें हम भाग ले सकते हैं तो हम शिल प्रपद की कृपा जो चेतन्य महाप्रभु की कृपा परंतु जो शिलप्रपद के द्वारा हम मिलते हैं वो कृपा का प्रसारण करना हम प्रयास करते शिल प्रपद की कृपा से तो शिल कौन है शिल का वर्णन करना कठिन है क्योंकि हम बद्ध जीव है हम प्रकृति के चिंगून से प्रभावित है हम अज्ञान चिमिरंद है और शिल प्रभुपाद एक महाभागवत चैतन्य महाप्रभु के अति प्रिय भक्त है एक महाभागवत है महा हर रस्ते के कोने में हम नहीं मिलते हर छुप में हम नहीं मिलते महाभागवत जन बहुत दुर्लभ है इस संसार में और विशेषकर शिल ये, ये महाभागवत का समाज में शिल प्रोपात का स्थान अति विशेष है महाभागवतों सामान्य लोग के ऊपर है और महाभागवतों कौन है प्रसिद्ध है स्वयं भू नारद शंभु कुमारक पिलो मानो प्रहलाद और जनको भीष्मी की और यमराज प्रसिद्ध द्वादश महाजन है और उनके अलावा और बहुत भी हैं पंच पांडव कुंती रानी अम्बरीश महाराज उद्धव व्रजवासियों चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्तों अनेक अनेक है उनके चैतन्य महाप्रभु के मुख्य पार्षदों का नामावली है श्री चैचन्या चरित अमृत में तो ये सभी भक्तों में शील प्रभात का स्थान विशेष है क्योंकि श्री चैचन्य महाप्रभु शिल प्रभात को भार दिया है पापी चापी पतित दूषित अभक्तों का उद्धार करना तीनों तो नामे हरिना लो, उद्धारो साक्षी में विशेष कर सब पश्चात्य देशों के भक्त जो पहले मंसाहारित है और सभी प्रकार के पाप करने वाले थे तो अभी शिल प्रपद की कृपा से वे पूरे दुनिया में प्रचार करते हैं ये सब पाप आचरण त्याग करना और कृष्ण नाम ग्रहण करना। तो शिल प्रपद कौन है वे चैतन्य महाप्रभु के विशेष दूध है लोचनदास, ठाकुर कृत चैतन्य मंगल में चैतन्य महाप्रभु का सेनापति भक्त के बारे में उल्लेख है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रचार किए थे और जो चैतन्य महाप्रभु की भक्ति से उदासीन है तो उनका उदार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु का सेनापति भक्त है जो चैतन्य महाप्रभु इस भौतिक संसार में भेजते हैं अतिपति ज्ञानों का उदाहरण करने के लिए तो वो भक्त कौन है तो स्पष्ट है कि शील तो इस प्रकार शील प्रभुपत की महिमा समझना चाहिए कि गुरु अनेक है जो कृष्णा भक्ति प्रचार कहते हैं ऐसे गुरु अनेक है अनेक अनेक नहीं परंतु एक नहीं श्री रसिक मंगल रसिक रसिक आनंद देव जीवन में उनके शिष्यों की नाम है और इसमें लेके कि कुछ भक्तों जिनके हजार हजारों शिष्यों थे रसिकानंद के शिष्यों के कुछ शिष्यों के हजार हजारों शिष्यों थे लेकिन खाली उतना सा। लेके और उनके बारे में और कुछ भी पता नहीं है तो ऐसे इस गोरिया वैष्णव संप्रदाय में उसका और थोड़ा अधिक सालों का इतिहास में अनेक भक्तों चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा जारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश अमार अज्ञा गुरु हो या देश शिराध लोग जन का उद्धार किए थे कृष्ण भक्ति प्रचार करने से परंतु चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों में शिल का स्थान अति विशेष है इसको समझना चाहिए और हम और कैसे शील की विशेषता समझ लेंगे उसके देर में में प्रोपात क्या किया था उसके बारे में कुछ कहूंगा तो हम प्रौपद तो कैसे पहचान करेंगे कौन है और कैसे हम प्रोपद के साथ संबंध स्थापन कर सकते तो शिल प्रोपद स्वयं है कि मुझको समझने के लिए मुझको पहचान करने के लिए मेरी पुस्तक है क्या पढ़ना चाहिए शिल प्रोपाद का दिव्य रूप आज 30 के पहले शिल प्रोपात उनका दिव्य रूप जो इस संस्था में प्रखट था उसका अंतर्धन हुआ शिल प्रोपाद आज तक उपस्थित है उनकी वाणी के रूप में और विशेषकर जो उनकी पुस्तक में संकालित है वो सब वाणी शिलोप्रपात से अभिन्न है तो शिल प्रभात की दिव्य पुस्तकें यदि हम शिल के अनुगामी होना चाहते हैं तो शिल की पुस्तकें को पढ़ना चाहिए उस ज्ञान को कहन करना चाहिए शिल प्रभात की पुस्तकें तो न्यूज़पेपर पुस्तक है नहीं चाहिए तो गुरु मुख्य पद्म वाक्य चेत करे आय क्या आ ना करे हो आशा इस भावना से शिल प्रभात की दिव्या वाणी ग्रहण करना चाहिए और उसमें अगर कुछ है जो हम नहीं समझते अथवा कुछ है जो हमारी धारणा के साथ मिल नहीं है तो फिर भी हमको ग्रहण करना चाहिए यदि कुछ है जो हम स्वीकार नहीं करते तो अपना मत को छोड़ना चाहिए और फ्रात जो हमको सिखाते उसको ग्रहण करना चाहिए गुरु मोख का पद्माक्य चे ऐ क्य आ आना करी हो मैं आशा इस क्या का पूरा स्वीकार नहीं करना तो आधुनिक इसको के सभी समस्याओं का कारण जैसे आज का उन में वो भौतिकवादी का प्रिया नारी स्वतंत्रता वाद प्रवेश किया है परंतु शिलोप उसको पूरा विरुद्ध था परंतु हम भौतिक बाद में विश्वास करते हैं और कि नारी स्वतंत्रता पूरा मानव समाज के लिए बड़ा दिखत है हम स्वीकार नहीं करते हमारा विश्वास है भौतिक अध्यापो अध्यापकों का विचार में और आध्यात्मिक अध्यापक आचार्य शिल प्रोपात और भगवान श्री कृष्ण की वाणी जो शास्त्र है उसमें विश्वास नहीं है परंतु अगर विश्वास हो हम शिष्य हो सकते हैं अगर विश्वास नहीं है तो हम शिष्य नहीं हैं। तो ये, ये सभी कथा शिल की दिव्या पुस्तक में चर्चित है और उस शिल की पुस्तक में पूरा उपदेश है तो कैसे इस भौतिक संसार में रहने जैसे हम संसार से मुक्त हो सकते हैं जिससे हम पद्मपात्रम पात्रम एवं भस हो सकते जिससे हम इहा यह हर दास कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्व्यवस्था जीवनमुक्तस्य उच्चते इस भौतिक संसार में रहते हुए भी हम भौतिक संसार का सभी प्रभावों से मुक्त हो सकते हम कैसे भौतिक प्रभावों से मुक्त हो सकते यदि हम स्वीकार करते हैं शिल प्रौभा से प्रभावित होना <coughs> तो भौतिक संसा उसमें क्या हालात है दुखा व शाश्वतम शास्त्र में तो कैसे गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि भौतिक संसार दुखा और लायशाश्वत है और कैसे दुखालय और कैसे अशाश्वत है उसका विस्तृत वर्णन है भागवतम में और शिलोपात उनके तत्पार्यों में और भी प्रकाश किए थे ये सभी तथ्यों में तो कृष्ण भक्ति करना का क्या आवश्यकता है उसका वर्णन है और कई सही खुश भक्ति करने हैं करने से क्या मिलते क्या उपकार होते और मातृभाव्यो व्यक्त व्यक्ता सनातना इस भौतिक संसार के अतीत वो सनातन फरव्योम की स्थिति उसका वर्णन है जो तो शिल प्रोपात की पुस्तक एक महान घोष जैसे तो सब महत्वपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो इसलिए शिल प्रोपात का शिष्य अथवा प्रशिष्य होने के लिए हमको शिवप्रोपाद की शिक्षा जो उनकी पुस्तकें में संकलित है वो सब अध्ययन करना चाहिए गुरु गुरु-शिष्य संबंध स्थापित होते हैं ज्ञान प्रदान और आदान करने में इस प्रकार हम शिल प्रोपात जिनका चिड़भाव हम आज उद्यापन कहते हैं तो इस प्रकार शिल का प्रदत्त दिव्य ज्ञान हमारा हृदय में ग्रहण करने से शिल की वास्तव पूजा कर सकते और इस प्रकार हम शिल प्रभात के वास्तव शिष्य हो सकते तो जैसे शिल प्रभात एक बार बोले कि श्रीमद भागवत हम हमारा श्रीमद भागवत को हमारा प्राण स्वरूप बनाना चाहिए तो इसका अर्थ है कि हमको श्रीमद भागवत का अध्ययन करना चाहिए और हृदय में वो सब वाणी और उपदेश जो है सब ग्रहण करना चाहिए हमारा व्यवहारिक जीवन में श्रीमदभागवत के अनुसार कर्म नाम सा हमारा सब कर्म चिंतन और वचन श्रीमद भागवत के अनुसार होना चाहिए और इस ज्ञान का वितरण करना चाहिए श्री प्रउुपाद महान प्रचारक थे कृष्ण भक्ति की और अनेक प्रकार की रीति से कृष्ण भक्ति प्रचार की जगन्नाथ रथ मंदिर स्थापन करना प्रसाद वितरण इत्यादि इत्यादि इत्यादि परंतु शिव उनकी दिव्य पुस्तकें का वितरण करने को विशेष जर दिया थे विशेषकर शिल प्रभा की दिव्या पुस्तक है वितरण करने से लोग जो अज्ञानी रंध है मूर्ख वे वास्तव आध्यात्मिक ज्ञान में लेंगे और इस प्रकार तद्वाग विसार्गो जनताग विप्लो यस्म प्रतिश्लोक अवधव्यपे नाम अनंत यशोकिता युवती गयती कृण्ति साधव और इस प्रकार शील की दिव्या पुस्तक का विचरण करने इस पापिष्ट तथा कथित क्रांति होगी नारद नारदमुनि व्यासदेव को बोले कि उप लोगों में असाध्य लोगों में श्रीमद् भागवत का प्रचार करने से समाज में एक क्रांति होगी किस प्रकार की क्रांति आध्यात्मिक क्रांति अर्थात लोगों का चरित्र का सुधार हो तो नारद मुनि पांच हजार वर्षों के पहले की श्रीमद् भागवत का प्रचार है अध्यात्मिक क्रांति होगी व्यासदेव को बोले परंतु इस पूरा पंच वर्षों का काल में श्रीमद् श्रीमदभागवत पापी तापी निक्रिश्चनों को प्रचारित नहीं थी श्रीमद भागवत भारत में पुण्यशाली भक्तों के बीच में प्रचारित हो प्रथम अयोग्य पापी लोकजनों के बीच श्रीमद भागवत प्रचार किए थे तो इससे हम समझते कि वो नारद मुनि जो व्यासदेव को ऐसे बताया कि श्रीमद भागवत का प्रचार करने से असभ्य लोगों का समाज में क्रांति होगी तो श्रील प्रभुपत के बारे में बोले श्रील प्रभुपत को लक्ष्य की और श्रील व्यासदेव देव भागवत रचना या संवादन करने का समय जानते थे कि इस श्रीमद भागवत जो मैं अभी हिमालय बद्रीनाथ का गुफा में लेते लिक, हूँ दूसरा है कि नाइमेशरण्य में व्यासदेव में भागवत की रचना की तो व्यासदेव जानते थे कि इस भागवत जो मैं अभी संपादन करता हूं तो पांच हजार सालों के बाद पूरे दुनिया में प्रचारित होगा शिल के द्वारा और इससे समाज में आध्यात्मिक क्रांति होगी शिल व्यास भागवत में, में कलयुग की स्थिति के बारे में प्रायनाल पायसस सभ्य खला अस्विन युगे जनाहा मंद सुमंद मथियो इस वर्णन नंद किये कि काली युग में लोगों का जीवन आयु बहुत कम होती है और असभ्य होते वे मंद अर्थात मंद इस प्रसंग में मंद का मतलब बुद्धिहीन है और उनका कल के लोग उनकी धीमक सदैव विपरीत दिशा जाते हैं तो बुद्धि भक्ति में लगाना चाहिए परंतु कल में लोगों का प्रबल आकर्षण होगा सभी प्रकार का पाप करने से जिससे उनका सत्यनाश होगा भागवत में भी ऋषभदेव का वर्णन है नून प्रमतः कुरु ते विकर्मा यदिंद्रिय प्रीति आती न साधु मन यथ आत्मनो यम असन अलेश आसद लोग पागल है जो पाप पापकर्म करते क्योंकि उससे उनका कव्यांग नहीं होते उनका पुनर्जन्म ग्रहण करना पड़ेगा और नीच जन्म भी इस मानव शरीर का उद्देश्य है आध्यात्मिक अनुशीलन करना परंतु लोग जो भागव है आध्यात्मिकता से बहुत दूर रहते हैं और उत्साह है, है। किसलिए वो सभी प्रकार का काम करना जिससे उनका पतन होगा विशेषकर कल युग में सब लोग पागल हैं। क्योंकि प्रत्यक्ष में ऐसा कार्य करते जैसे उनका सत्यनाश होता तो मंदा मंदा भाग्य अगर किसी की थोड़ी सी रुचि होती है आध्यात्मिक जीवन के लिए और इसलिए वो साधु जनों को धुन्ना कर तो साधु के बीच में अनेक ढोंगी है कालीयुग के भाग्यहीन लोगों को धोखा देने के लिए तो उनका भाग्य मंद है मंद भाग्य सभी तरह होते हैं भूमिक होते हैं और आज का खाना खाना मिलना वो भी मुश्किल है अभी दाव का थुआ दाव क्या दाम है सौ रुपया के ज्यादा हो गया लगभग जो एक साल के पहले है कौपनीय नहीं था ऐसा है आज और स्थिति और भी खराब हो जाती मंद सुमंद अति मंद मंद उपद्रुत और कल योग का मुख्य लक्षण है कि कोई मानसिक शांति नहीं मिलते सबका मन सदैव विचलित रहता है तो ऐसे लोगों को कृष्ण भक्ति देना कठिन है क्योंकि वो कृष्ण भक्ति क्या है इसको समझना के लिए मन थोड़ा ठंड होना चाहिए लेकिन आजकल लोग तो व्रजगुणी है तमगुनी है सत्वम समझाए थे ज्ञानम सत्व गुण में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना की संभावना है लेकिन आज का सत्वगुण क्या है और सद भारत में भी क्या है सर्वगुण राज गुण थम गुण तो आधुनिक लोग तो नहीं जानते कभी नहीं सुनते सर्वगुण क्या है राजा अगर हम आधुनिक थित शिक्षित बार गो त्रिगुण के बारे में कहते है, है? सद्वगुण अगर हम कहते है तो नहीं जानते कभी भी नहीं सुना है ये सब क्या है तो ऐसे लोग जो तत्व ज्ञान जिसका कृष्ण स्तर है कृष्ण भक्ति उससे बहुत दूर है और पाश्चात्य देशों में लोग जो भक्ति से दूर थे उससे पूरा बहा था ऐसे व्यक्तियों को कृष्ण भक्ति दिया थे और विशेषकर श्रीमद् भागवत के द्वारा आज के युवक पीढ़ी तो श्रीमद भागवत ग्रंथ का नाम भी नहीं सुना मेरा भारत महान है महान का मतलब जनसंख्या क्या है अभी भारत में एक सौ तीस क्रोर ऐसे एक सौ तीस तो एक सौ तीस क्रोर मूर्ख है इस प्रकार भरत महान है श्रीमद भागवत का नहीं सुना और अगर सुना हो तो उसमें क्या है तो नहीं समझते सबकी स्थिति ऐसे है कि पूरा रामायण प्रण के पश्चात पूछते हैं सीता किसकी बाप है उस सीता का नाम सुना तो किसके बाप है सीता तो प्रश्न किस प्रकार का प्रश्न है तो पूरा मूर्ख का प्रकाश है तो इस श्रीमद भागवत ज्ञान यणमा हम समानम परम गीय थे श्रीमद भागवत का ज्ञान परमहंस जनों का ज्ञान है लेकिन खाली युग में परमाकांक्षा कौन है परमहंस का मतलब जो निर्माक्षर निर्मात्सर किसी को हिंसा नहीं करते लेकिन परमहंस नहीं है सब परमा हिंसा करते को। तो कौन योग्य है श्रीमद् भागवत का ग्रहण करने के लिए तो शिलोपुपा श्रीमद् भागवत और भगवत गीता यथारूप के द्वारा इस आध्यात्मिक क्रांति को लाया है तो इसलिए विशेष का जो कहते हैं कि मैं शिल प्रभात का शिष्य हूं या प्रशिष्य हूं उनका कर्तव्य है शिल प्रभात की पुस्तकें को अध्ययन करना छुनवन सुपठन विचारणा पढ़ो विमोचन ना रहा तो सुनना चाहिए पढ़ना चाहिए और श्रीमद भागवत का दिव्योपदेश का विचार करना चाहिए किस प्रकार का विचार गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार शिल प्रोपात का मार्गदर्शन के अनुसार और श्रीमद भागवत की वाणी श्रवण मनन और निदिध्यासन करना चाहिए श्रवण का मतलब सुनना मानन का मतलब विचार करना और निधि ध्यान तो अपना जीवन में हर का दम में पालन करना चाहिए और इस प्रकार श्रीमद भागवत हमारा प्राण स्वरूप होते श्रीमद भागवत श्री कृष्ण से अभिन्न है कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वश्रय प्रति श्लोक प्रति अक्षरे नाना आर्था खो तो पुस्तक रूपी भगवान है भगवान से अभिन्न है क्योंकि उसमें भगवान कौन है और कैसे भगवान है स्थापित है और भगवान क्या कहते हैं और हमको क्या उपदेश देते हैं और सब श्रीमद भागवत में है इसलिए श्रीमद भागवत भगवान से अभिन्न है श्रीमद भागवत का सर्वांतिम और सर्वश्रेष्ठ प्रदान है और वो श्रीमद भागवत हम शिल प्रद के द्वारा मिलते हैं और उसको शवम मनम निधिध्यास सुपथम विचारण शील प्रभुपात की कृपा से श्रीमद भागवत की सेवा करने से हम फरम भक्ति सकते हैं तो शील प्रभुपत को समझने के लिए शिल प्रभुपत के साथ संबंध स्थापन करने के लिए तो गुरु परमपरा के द्वारा उनकी प्रदत्त श्रीमद् भागवत भगवद गीता यथारूप और अनन्या पुस्तकें की सेवा करना चाहिए सब दिव्य ग्रंथ भगवान कृष्ण से अभिन्न हैं और विशेषकर श्री चैतन्य चायतामृत श्री चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है और शिल प्रोपाद के अनुवाद और तत्पर्य के साथ वो भक्ति वेदांत तत्पर्य के साथ वे सब शिल प्रभात से भी अभिन्न है तो आज शिल प्रभात का थे भाव महोत्सव है परंतु वे एक दृष्टिकोण में <laughs> चला गया और एक दृष्टिकोण में आज तक हमारे बीच में उपस्थित है यदि हम चाहते यदि हम नहीं चाहते हैं, तो शिल प्रभुपाद चले गया ठीक है चला गया, तो ठीक है रहो दूर और अगर हम चाहते हैं तो उनकी सेवा करने से गुरु मुख्य पद्म वाक्य चे कर आधा कर मने आशा इस महाजन की वाक्य को हृदय में ग्रहण करने से हम सदैव शिल प्रभात के चरण आश्रय में रह सकते एक शब्द है हृदयंगम वो हिंदी में आते है, हृदयंगम Hmm. यही शब्द गुरु मोख पद्म चेच करे आय आ ना करे हमारे आशा ये शब्द तो वर्णित होते इस महाजन का वाक्य से गुरु मोखा पद्म वाक्य चेचैते करे आक्य आ ना कढ़े हमारे आशा और चूंकि शील प्रोपाद उस का ही उनका पूरा विश्वास था शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की दिव्या में उसप्रभुपाद समर्थ है कथित सभ्य था मैं कृष्ण भक्ति प्रचार करना तो उस इस, इसके पहले मैंने कहा कि शीलप्रपद चैतन्य महाप्रभु के विशेष दूत और श्री चैतन्य महाप्रभु उनके सेनापति भक्त शिल प्रोपाद इस भौतिक संसार में आधुनिक युग में भेजे हमको उद्धार करने के लिए और अभी बहुत हूं कि शिल प्रोपाद की पूरी श्रद्धार्थी उनके गुरुपाद पद्म में इसलिए वे विशेष कृपा में पाश्चात देशों में प्रचार करने के लिए तो क्या श्रील प्रभु चैतन्य महाप्रभु का विशेष दूते है अथवा गुरु कृपा मिल के वे एक सामर्थ्य मिले पाश्चात्य देशों में प्रचार करने के लिए तो दोनों सही है चैचन्य महाप्रभु की कृपा परंपरा के द्वारा आते हैं तो शिल प्रभात की कृपा उनकी गुरु की कृपा है और उनकी गुरु की कृपा है शिल प्रभुपत शिल भक्ति से हम सर ठाकुर कृपा करके हमको शिल प्रभात दिए थे तो शिल कौन है और उनका उद्देश्य क्या था क्या है तो ये विषय विशाल है संक्षेप में ऐसा कहना है कि शिल करुणा सागर है और उनकी इच्छा थी इस भौतिक जगत में हर एक जीव का उद्धार करना इत ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण चौरासी लाख योनिते कर ये भ्रमण असंख्य जीव हैं संसार में और शुल प्रपाद की इच्छा थी हर एक प्राणी का उधार करना एक बार शिल प्रोपाद उनका एक शिष्य को बुलाया और वो शिष्य नारा नारायण प्रभु को पता देखो एक चीटी है चिठी है है मुझे क्या करना है ऐसा नहीं बोला लेकिन ऐसे सोच रहा है नारायण प्रभु तो बोले कि वो जीव जो चीठी के अंदर में है उसको उधार करना हमारा पूरा कृष्ण भक्ति संघ का उद्देश्य है यदि हम किसी भी जीव को एक भी जीव को उधार कर सकते कृष्ण के चरण पर अर्पण कर सकते हैं वो हमारा पूरा विशाल भक्ति प्रचार का प्रयास का सफलता है शीला भक्ति श्री गांधा ठाकुर उन्होंने भी उसी प्रकार बोले उन्होंने बोले की मेरे सब मठ प्रिंटिंग प्रेस आश्रम और सब कुछ जो है तो ये सब आयोजन करने से यदि मैं एक सिर्फ एक शुद्ध भक्त बना सकता तो मेरा प्रयास की सफलता होगा उसमें तो एक तरफ से हम प्रयास करते हैं सभी जीवों का उधार करना दूसरी तरफ से यदि हम एक, एक भी जीव का उधार कर सकते हैं वो हमारा सफल होता है शिल भक्ति श्री अनेक उन्नत शिष्यों थे जिनमें शिल प्रभुपात जिन का स्थान अति विशेष है और सब लोग जिनका परम भाग्य से अवसर मिले भक्ति सिद्धांत धन सरस्वत ठाकुर के संबंध में आना तो वे सब अति विशेष है तो साधारण व्यक्ति नहीं है परंतु उन सबों में शील प्रभुपद विशेष कृपा मिले और हम शिलुपाद के चरण में आश्रित हैं और हम पूर्वाचार्यों की कृपा मिलती है शिल के द्वारा तो वे करुणा सागर है ब्रह्मांड तारे थे शक्ति धरे जाने जाने चैतन्य महाप्रभु के सब भक्तों की शक्ति है पूरा भ्रमण का उदार करने के लिए परन्तु चैतन्य महाप्रभु विशेषकर शिल प्रभुपाद को इस भादियते दिए थे पृथ्वी थे आ उनका चैतन्य महाप्रभु का नाम का प्रचार करना शिल प्रभुपात इस भाषा को दिए तो कैसे ही शिल प्रभपत को समझना है उनकी गुण अनेक है असंख्य है एक और है जो मुख्य है उनके असंख्य गुणों में एक और है जो मुख्य है हम आज अभी तक बोले की शिवप्रुपाद चैचन्य महाप्रभु के विशेष प्रतिनिधि है और महाभागवतों का समाज में और उनके श्री गुरुदेव के शिष्यों में शिलोप का स्थान विशेष करुणा सागर है वे उनके पुस्तकें से अभिन्न है तो अभी तक हम संक्षेप में एक तीन विषय थोड़ी चर्चा की उसके अतिरिक्त एक और विशेष विचार है शिल प्रभात के बारे में निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश था वे मायावाद समर्पित शत्रु थे यदि भक्ति में एक भक्ति का महान सागर जैसे एक बूंद का मायावाद का दूषण है वो भक्ति तो भक्ति नहीं है शुद्ध भक्तों मायावाद का दूषण पूरा उपेक्षा करते हैं शील प्रभुपाद सब वैष्णव आचार्यों के वीति के अनुसार शील प्रभुपाद मयवाद का अपप्रचार के विरुद्ध है तो जो शिल प्रोपात के अनुगामी है उनको भी मायावाद के विरुद्ध होना चाहिए माया मायावाद का शत्रु होना चाहिए की चमय श्री कृष्ण कहते हैं अद्वेष्ट सार्वभूतानम मैत्र कर्ण एवचा तो इसका मतलब कि शुद्ध भक्तों तो भगवान कृष्ण को केंद्र बिंदु करके सब दूसरों को प्रेम करते है और किसी को द्वेष नहीं करते परंतु शुद्ध भक्तों मायावाद को द्वेष करते मायावादियों को नहीं मायावाद को द्वेष करते <coughs> मायावादी संतों तथा कथित संतों ऐसे बहुत मृदु होते हैं और किसी के विरोध कुछ भी नहीं बहुत है सदैव ऐसे हंसते रहते हैं उनका स्वभाव ऐसे बहुत शांत होते हैं और किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते किसी की निंदा नहीं करते क्योंकि उनका विचार है कि सब भगवान से अभिन्न है तो इस प्रकार साधु होना चाहिए उस प्रकार नहीं उस धारणा की साधु जन सदैव शांत रहते हैं और किसी भी कुछ भी नहीं बोलते और ऐसे ही साधुत्व होता है, है। यही मायावादी धारणा है और वास्तव साधु है अर्जुन और हनुमान जैसे जो लोग जो भगवान की द्वेषी है उनके साथ संग्राम करते ऐसा नहीं है कि और ठीक है सब कुछ सब कुछ ठीक है और जो भी लोग बोलते हैं और ठीक है सब कुछ ठीक है और लोग जो भी बोलते हैं हम सहना करेंगे लोग अगर हमारे व्यक्तिगत निंदा करते हैं हमको सहना करना चाहिए लेकिन अगर कोई भगवान की विरुद्ध कुछ भी बोलते हैं तो आग जा हमको लड़ाई करना चाहिए और वो भूल धारणा को खंडन करना चाहिए तो मायावादियों वो बहुत होशियार है भगवान की निंदा करने में तो स्तुति के रूप में भगवान की निंदा करते बोलते है, है कि ओ भगवान सर्वत्र है भगवान सुमधुर है और सब भगवान और कृष्ण के विरुद्ध भी बोलते कि कृष्ण महान व्यक्ति थे महान दार्शनिक थे कृष्ण जैसे कोई दूसरा व्यक्ति इतिहास में नहीं थे ऐसा मायावादी ऐसा बहुत सच लेकिन और भी बोलते हैं कि वो कृष्ण सत्वगुण का विकार है तो ये स्तुति नहीं है स्तुति के रूप में निंदा है सातव कृष्ण से आते हैं अहम सर्वस्व प्रभु हो मथ सर्व प्रभात थे इतिमा मां बुधा भाव समित कृष्ण का भजन हो सकता है यदि हम स्वीकार करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सभी व स्रोत है अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण अगर कोई बहुत कि कृष्ण सत्व गुण या अव्यक्त ब्रह्मा से आया है ये स्तुति नहीं है यह मायावाद निंदा है मायावादी की कृष्ण के संबंध में निंदा है अव्यक्तम व्यक्तम आपनम मन्यं थे माम बुद्ध की में श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जो कहते हैं कि मैं कृष्णा अभ्यक्त से आया हूं वो बुद्धिहीन है अवजाना थी मा मूढ़ा मान सित जो कहते हैं कि मैं कृष्णा अभ्यक्त से आयो हूं और अभी मनुष्य का शरीर धारण करता हूं वो व्यक्ति मूढ़ा है तो शिलो प्रभुपाद वास्तव आचार्य है और अनेक बाद बहुत खुफित हुए इस मायावाद का प्रचार कैसा साथ युद्ध और मायावादियों से लड़ाई करना तो वो एक शिल प्रभात का एक महान गुण तो जो शिल प्रभात से बड़ा साधु होना चाहते तो कभी भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर मैं किसी को क्रिटिसाइज कर प्रभात ऐसे के तो ठीक है प्रभात ऐसे के लेकिन नहीं शिलो प्रोप से बड़ा हूं और कैसे साधु होना प्रोपर से मैं और अच्छा जानता हूँ और इसलिए वो सब मायावादियों की स्तुति करता हूँ इस प्रकार में महाभगवत महाभगवत नहीं है वहा मूर्ख अगर हम मायावाद की स्तुति करते हैं हम भक्ति में नहीं जितने भी हम मंदिर बनाते हैं और आई सब प्रेम भाव जा दिखाते हैं और सब कृत्रिम है अगर किसी का कुछ भी अनुकू भाव है मायावाद के लिए वो भक्ति से बहुत दूर है तो क्या है भक्ति प्रभुपाद से सीखना चाहिए प्रभुपाद की पुस्तकें से और शिल प्राव का चरित्र से समाजना चाहिए तो ठीक है हम कुछ कीर्तन करेंगे और गुरुदेव कृपा बिंदुदे